ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रसिद्धि अप्रसिद्धि को लेकर के वेदांत शास्त्र की अनारंभणीयता पर पूर्वपक्षी कार्य निश्चय है कि अनारंभणीय है सिद्धांत बताया जा रहा है कि वो आरंभणीय है ब्रह्म प्रसिद्ध है लेकिन ब्रह्म का आपात ज्ञान है ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बोध नहीं है सामान्य सच्चिदानंद सचित स्वरूप का बोध है सचित स्वरूप है मैं, मैं इस रूप में अनुभव में आने वाला जो स्वरूप वो सामान्य स्वरूप है उस रूप से ज्ञात है लेकिन लोगों की इस विषय में अनेक प्रतिपत्तियां हैं विशेष के प्रति इसलिए विचार्य होगा ब्रह्म प्रतिपत्तियां हैं चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा है से लेकर के प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म आत्मा है यहां तक कई एक विप्रतिपत्तियां बताई गई और इन विप्रतिपत्तियों का हेतु है वाक्य, युक्ति वाक्य तथा तदाभास का आश्रय लेना आलंबन लेना उसमें से अंतिम जो बताया है विकल्प आत्मा चु आत्मा सभोगतु इति अपरे ये पक्ष है वेदांतियों का ये युक्ति तथा वाक्य का आलम्बन लेकर के अपने पक्ष को रखते हैं वेदांती युक्ति है टीका में बताई थी टीका कारण है कि ब्रह्म आत्मा है अहमास्पद होने से और दृष्टांत है जो आत्मा है अहम प्रत्येक होने से हाँ आत्मत्वात ये दृष्टांत है क्या नाम ब्रह्मवत दृष्टांत है आत्मा नहीं क्या था वो युक्ति क्या थी जीवो हाँ जीवो ब्रह्म आत्मत्वात ब्रह्मवत तो जीव में आत्मत्व होने से ब्रह्मत्व क्या नाम ब्रह्मत्व है अहम् प्रत्येक क्या जीव ब्रह्म है उसमें ब्रह्मत्व साध्य है आत्मत्व होने से जैसे ब्रह्म में आत्मत्व है ऐसा बताता है तत्वमसी वाक्य ऐसे युक्ति भी बताती है तो तत्वमसी वाक्य और जीवो ब्रह्म आत्मत्वाद ब्रह्मवत ये युक्ति इसको लेकर के अंतिम विकल्प है आत्मा सभोक्तु इति अपरि और फिर पूर्ववर्ती सभी अस्ति अस्थितरिक्त ईश्वर यहां तक के तथा तो युक्त को आलंबन बना करके वी विपत्तियां अपने अपनी बताते हैं उसके लिए वाक्याभास तो सब टीका में टीकाकार ने बताया था अब तत्र अविचार्यकिंचि प्रतिप्यम इदी जो वाक्य है भाष्य में इसका इसकाउतर लिखते हैं टीकाकार ननु संतु वी नपत प्रत तथा यमते श्रद्धा तदाश्रयना स्वाथ्य किम ब्रह्म विचार आरंभेण इत आह त्र अविचार्य कते मान लिया ब्रह्म के विषय में अनेक विप्रतिपत्तियां हैं इन अनेक भी प्रतिपत्तियों के होने पर भी इनमें से जिसकी जिस भी प्रतिपत्ति के प्रति श्रद्धा होगी जिस मत के प्रति श्रद्धा होगी उस मत का वह मत जो आत्मा का स्वरूप बता रहा है वही आत्मा ऐसा निश्चय करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे जो जो आत्मज्ञान का प्रयोजन प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने अपने श्रद्धास्पद मत के अनुसार आत्मा का निश्चय करके आत्मज्ञान का फल प्राप्त कर लेंगे तो ब्रह्म विचार से क्या लेना देना है ये एक शंका हुई इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने तत्र अविचार्य यंचित इत्यादि वाक्य लिखा है इसी अभिप्राय से टीका लिखी कि ननु संतु वी प्रतिपत्तया आत्मा के विषय में लोक में अनेक वी प्रतिपत्तियां भले ही रहे तो भी यमते श्रद्धा तदाश्रयना स्वाथ्यति स्वाथया ने प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो किम ब्रह्म विचार आरंभेण ब्रह्म विचार रूप इस शास्त्र का आरंभ करने की क्या जरूरत है इस प्रकार की शंका होने पर भस्कर भगवान ये लिखते हैं तत्र अविचार्य यंचित प्रतिपद्यमान मिश्रेयसात अनर्थंच यात प्रत्येक ब्रह्म विचार नहीं होगा यदि ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह शास्त्र शुरू नहीं करेंगे इसका आरंभ नहीं होगा तो फिर बिना विचार के आत्मा का जो अनेक विप्रतिपत्तियां बताई है आत्मा विषय ने उनमें से किसी न किसी एक को चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा समझेंगे कोई तो कोई इंद्रियों को आत्मा समझ बैठे, बैठेगा तो कोई प्राण को आत्मा समझेगा तो कोई मन को तो कोई बुद्धि को तो इस प्रकार जो आत्मा नहीं है उसी को आत्मा समझ बैठेंगे और वह उनका जो निश्चय है विपरीत वह मोक्ष नहीं दिला पाएगा तो यंचित प्रतिपद्यमान निश्रेय सात हीता तो, तो निश्रेयस है मोक्ष उससे प्रतिहन्यता तो। वंचित रहेगा मोक्ष से मोक्ष रूपी फल को नहीं प्राप्त कर पाएगा मुक्त नहीं हो पाएगा मोक्ष तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान का फल है प्रमा का फल है तो एक आत्मविषयनी इतनी सारी विप्रतिपत्तियां प्रमारूप नहीं हो सकती उनमें से एक को छोड़कर के सब भ्रांति रूप मानी जाएगी एक वस्तु का वास्तविक स्वरूप तो एक ही होगा उसको आलम्बन करने वाली प्रतिपत्ति को तो प्रमा माना जाएगा और बाकी सब विपरीत ज्ञान होंगे भ्रांतियां होगी अध्यास होगा और अध्यास को भाष्कर भगवान कह चुके हैं अनर्थ का हेतु इसलिए ब्रह्म विचार नहीं करेगा तो यद किंचित प्रतिपद्य तो ब्रह्म आत्मा का देहादि में से कोई न कोई एक स्वरूप समझ करके मोक्ष दिलाने योग्य मानव जन्म प्राप्त करके भी वह मोक्ष से वंचित रहेगा ब्रह्म विचार के बिना केवल मुक्त नहीं हो पाएगा इतनी बात नहीं अनर्थंत तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूपी अनर्थ भी प्राप्त करेगा अनर्थ है संसार केवल मुक्ति रुकेगी इतनी बात नहीं संसार की भी प्राप्ति होगी इसलिए आत्मा के यथार्थ तो स्वरूप का निर्णय अनुकूल ब्रह्म विचारात्मक यह शास्त्र आरंभणीय है ये का, कि तत्र प्रतिपद्यमानो तचार्यकिंचित प्रतिप्यम निश्रेयसा प्रतिहनेत अनर्थी टीका मुक्ति इति वस्तुगति, वस्तुगति वास्तविकता है कि एकत्व ज्ञान ही मुक्ति का साधन है मतांतर आश्रय ने तद अभावात् मोक्षा सिद्धि तो मतांतर का आश्रय लेंगे यदि चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा है से लेकर के योगी मत तक जो ब्रह्म और आत्मा का भेद मानते हैं ब्रह्मात्मा एक के नहीं मानते है। वे हैं मतांतर भेदवादी और भेदवादियों में अवान्तर अनेक मत हैं और उनमें से किसी मत विशेष का आश्रय लेने पर तद अभाव यानी मोक्ष के साधनभूत भूत ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान का अभाव होगा तत्शब्द से ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान को लेना वो नहीं हो पाएगा और उसके न होने से मोक्षा सिद्धि मोक्ष तो केवल ब्रह्मात्मक के ज्ञान से ही होता है वह ब्रह्मात्मक ज्ञान होगा ब्रह्म विचार से ही मतांतर का आलंबन करने से नहीं होगा किंचो आत्मा अन्यथा ज्ञावा तत्पेन संसारांधक पतेत अनर्थ ई याद का अर्थ करते एक तो पहले निश्रेय सात प्रतिहने तर्थ कर दिया कि मोक्ष नहीं हो पाएगा मतान का आलम्बन लेने पर अब अनर्थ याद का अर्थ कर रहे हैं कि आत्मान अन्य था ज्ञावा आत्मा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म निरतिश आनंद स्वरूप ब्रह्म और वह बोध नहीं होगा यदि तो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद आत्मान अन्यथा ज्ञातवा तो शरीर शे, आदि रूप जान करके निरतिश आनंद स्वरूप आत्मा को निरतिश आनंद स्वरूप न जान करके दुखादि के आश्रय रूप देहादि आत्मखी जानेंगे देहाद्यात्मखी तो अनर्थम याद तो अन्यथा अन्य प्रतिपद्य तत्पे न संसाराधकूपे पते तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने से विपरीत ज्ञान से संसाराधकूप में पड़ता है इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है एके इति तो अंतन तम एके केमहनो जना यह ईशावाशोपनिषद मंत्र बता रहा है कि जो आत्मज्ञ नहीं है वे अन्धन शब्दित संसार को ही प्राप्त करते हैं अनर्थ को ही प्राप्त करते हैं और ये स्मृति भी है यो अन्यथा सतम आत्मा अन्था प्रतिपद्यते कि पापम चौरेनात्मा पहारिणा तो आत्मा है से आनंद आत्मास्वरूप अन्य सतम यानी निरतिश आनंद स्वरूप होता हुआ भी आत्मा उसे अन्यथा प्रतिपद्यते दुखाश्रय ही अनुभव करता हो दुखी अनुभव करता हो तो कतः तेन आत्मापहरिणा चौरेण किम पापम न कृत ऐसा मैं करो तो ये जो आत्मा आत्मापहारी चोर है जय चोर कह रहे हैं शास्त्रकार उसने किसका अपहरण कर लिया चोरी कर ली तो आत्मा किया ने स्वयं अपनी ही अपनी ही अपने स्वरूप की चोरी कर ली निरति से आनंद स्वरूप होता हुआ अपने आप को अनेकों अनर्थों से घिरा हुआ अनुभव जो कर रहा है उसने अपने आप को ही चुरा लिया तो इस अपराध से चोरी से कते संसार का ऐसा कोई पाप है नहीं जो उसने ना किया हो किम पापम तेन न कृतम सारे पाप इसमें आ गए जैसे संवर्ग विद्या में सारे सुक्रोतों का फल समाहित है ऐसे अजन्मा और मरण रहित अष्यादि रहित आत्मा को सजन्मा मरणशील मान समझना ये समझो इसमें संसार के सारे पाप समाहित है वर्ग विद्या में जैसे सारे पुण्य समाहित है ये यहां पर कहा जा रहा है तो ये वचन ये बता रहे हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय न होने से संसार के सारे पाप चिपक जाते हैं मतलब दुख का ही आश्रय बन जाता है वो दुखा। जो पापी होगा वो पाप के फल से युक्त तो होगा पाप का फल है दुख तो अन से हमेशा घिरा रहेगा अनर्थन तो इस प्रकार तत् अविचारे यतिपद्य मानो निःश्रेय सात प्रतिहने प्रति तथन चाह तो इस वाक्य का अर्थ टीका करने किया अब तस्त्यादि का अवतरण है टीका में अतः मुक्षू निश्रेयसफलायदात कर्तव्य इति इति तो ये कहते हैं कि जिस कारण से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है विपरीत ज्ञान अनर्थ का हेतु है तस्मात उस कारण से आत्मा मोक्ष का साधन भूत आत्मा का यथार्थ ज्ञान समस्त मोक्ष को चाहने वाले मोक्षों को हो जाए इस उद्देश्य से मोक्ष साधन ब्रह्मात्म का हेतु ब्रह्मा विचारात्मक शास्त्र आरंभीय है ये अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बताता है उसका ये उपसंहार वाक्य है ये कहा कि सर्वेशा मुक्षुनाश्रेयस फलाय वेदात विचार कर्तव्य सूत्राथम ये अथा तो ब्रह्मजिज्ञास सूत्रकार उसका उपसंहार वाक्य तस्मात उपन्यास उपसंहारक्यपन्यास वाक्य वेदातवाक्यमीमसा तद विरोधी तर्कोपकर निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तुयते तस्मात ब्रह्म तस्ब्रजिज्ञासा उपन्यास मुखे न वेदांत मीमांसा प्रस्तुयते ऐसा अन्वय करना और बीच में वेदांत वाक्य मीमांसा के दो विशेषण हैं तद अविरोधी तर्पोपकरण और निश्रेष प्रयोजना ये वेदांत वाक्य मीमांसा का विशेषण है वेदांत वाक्य मीमांसा का मीमांसा ये ब्रह्म सूत्र का ही दूसरा नाम है वेदांत वाक्य मीमांसा कहो या ब्रह्म सूत्र कहो तो वेदांत वाक्य मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र और वो कैसा है तो तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा का विशेषण है इसमें तद अविरोधी तर्क शब्द और उपकरण शब्द का बहुरी समास है और तद अविरोधी तर्क में कर्मधारय समास है और तद अविरोधी में तृतीय तत्पुरुष समास है तीन समास है और अविरोधी में भी एक समास है नैत पुरुष चार समाज तो न विरोधी अविरोधी और तेन अविरोधी तद अविरोधी और तद अविरोधी चाशो इति तद अविरोधी तर्क और फिर तद अविरोधी तर्क उपकरण यदिरोधी तर्कोपकर ऐसे ये चार सामस नुरुष अविरोधी शब्द में तेन अभिरोधी, तद विरोधी ये तृतीय तत्पुरुष और तदिरोधीशाशो तर्कती तदविरोधी तर्क तीसरा कर्मधार और अच्छा चौथा बहुरी तद अविरोधी में तद शब्द का अर्थ है वेदांत वेदांत यानी उपनिषद ज्ञानकांड। तो ज्ञानकांड कांड अविरोधी जो तर्क श्रुति अविरोधी तर्क तो वेदांत अविरोधी तर्क है उपकरण यानी साधन किसका तो वेदांत वाक्य मीमांसा का ऐसी वेदांत वाक्य मीमांसा को कहा जाएगा तद अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा यानी वेदांत अविरोधी तर्क साधन है जिस वेदांत विचारात्मक शास्त्र के ऐसा वेदांत विचारात्मक शास्त्र है तद अविरोधी तर्कोपकरण और मीमांसा है तो तर्कोपकरण तो वेदांत विचार का साधन बताया वेदांत अनुकूल युक्तियों को तर्क को और फल क्या होगा तो फल है निःश्रेयस प्रयोजना वेदांत विचारात्मक शास्त्र का फल है निश्रेस यानी मोक्ष तो वेदांत विचार करने से वेदांतार्थ ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध होता है इसलिए निश्रेय प्रयोजन वेदांत वाक्य मीमांसा है ऐसी वेदांत वाक्य मीमांसा इन दो विशेषणों से विशिष्ट स्तुयत प्रस्तुत या ने आरभ्य आरंभ की जा रही है वेदांत विचार का आरंभ हो रहा है वेदांत विचार शुरू किया जा रहा है तो कहा या विचार नामक विचार का वाचक कोई शब्द तो सूत्र में है नहीं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में तीन पद है अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा इसमें से कोई भी शब्द विचार का अभिधान तो है नहीं वाचक तो है नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि वेदांत वाक्य मीमांसा ने वेदांत विचार ब्रह्म विचार प्रारंभ किया जाता है यह आप कैसे कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा मुखेना। ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे न ब्रह्म जिज्ञासा शब्द तो आया ही है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा उसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा तो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के वाचक ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करके उसी से ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के वाचक शब्द से लक्षणा से इच्छा के विषय भूत ब्रह्म ज्ञान का साधन लक्षित होता है लक्षणा से ज्ञात होता है तो ब्रह्म ज्ञान का साधन है ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत विचार इस प्रकार ये ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुख से क्या हुआ वेदांत विचार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा आरंभणीय बताया गया ये कहा कि मुमुक्षु को चाहिए अपने अपेक्षित मोक्ष का साधनभूत ब्रह्मात्मा एक्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत वाक्यों का विचार करे वेदांतानुकूल युक्तियों की सहायता से ये अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बताता है ये उपसंगार वाक्य में कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भाव सद्भावात हाँ, बंदस्य विषयादि विषयादि आपात पत, आपात विषया पूजिता बंधस अध्यस्त विषयाद्भागताीलाभात ये वेदाता तंत्री उपकरण येयस आरभ ये पूरे वाक्य का, का।, का अर्थ अर्थ है वाक्य का का शब्द बताया वहां तक अर्थवता संभवाच दूसरे पंक्ति में आ रहा है आपात ये जो अधिकारी लाभात आपात प्रसिद्धिया विषयाधि लाभाच यहां तक जितने पंचमेंत तो पद हैं, वे सब तस्मात शब्द का अर्थ है तस्मात शब्द के अर्थ को बताने के लिए हाँ चार वर्णक है ना तो चार वर्णक में से प्रथम वर्णक बताता है सिद्धांत प्रथम वर्णक का सिद्धांत हुआ जीव में बंधन अध्यस्त होने से ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय और ब्रह्म ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध होता है ये प्रथम वर्णक ने कहा द्वितीय वर्णक ने कहा कि अधिकारी विद्यमान है द्वितीय ने कहा अगतार्थ है गतार्थ नहीं है कौन पूर्व मीमांसा में से उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र गतार्थ नहीं है अगतार्थ है ये द्वितीय वर्णक ने कहा तृतीय वर्णक ने कहा अधिकारी विद्यमान होने से आरंभणीय है ब्रह्मसूत्र ब्रह्म और चतुर्थ वर्णक में बताया गया आपात ब्रह्म प्रसिद्धि से विषयादि सद्भाव होने से ब्रह्म विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है ऐसे चार वर्णक के जो चार हेतु है उनका परामर्शक सरो नाम है इन चारों हेतुओं को टीका में टीकाकार ने बताया पहले वर्णक का हेतु सिद्धांतियों के अनुसार हा तो बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सदभावत यह प्रथम वर्णक का हेतु है सिद्धांत का द्वितीय वर्णक का हेतु है अगतार तत्व यानी उत्तर मीमांसा का पूर्व मीमांसा में अंतर्भाव नहीं हो सकता और अधिकारी लाभात आपात प्रसिद्धिया विषयादि बताया अधिकारी लाभात ये तृतीय का वो है आधिकरण का तृतीय वर्णक का हेतु और आपात प्रसिद्ध विषयादि सदभाव ये चौथे वर्णक में बताया गया सिद्धांत के द्वारा हेतु है इसलिए वेदांत विषया मीमांसा मि, पूजिता वेदांत विषया मीमांसा यानी वेदांत विषयक विचार मीमांसा शब्द का अर्थ कर दिया पूजिता विचारना पूजित विचार को कहा जाता है मीमांसा वेदांत अविरोधीनो ये तर्का वेदांत अविरोधी जो तर्क हैं वेदांत अविरोधीनो ये तर्क तंत्रातरस्थाता वे है उपकरण जिसके जिसके यानी मीमांसा के तो वेदांत अविरोधी जो तर्क है वो तद अविरोधी तर्कोपकरण इसका विग्रह बता रहे हैं वेदांत अविरोधी तर्क है जो तंत्रांतर में भी बताए गए शास्त्रांतर में भी लेकिन वेदांत अविरोधी हो ऐसे तर्कों का तर्क है उपकरण ब्रह्म मीमांसा के और फल है निश्रेयस उसका आरंभ किया जाता है इसमें ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे इस पद को छोड़कर के सभी पदों का अर्थ टीका में आ गया केवल ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे न ये नहीं आया इस पद का अर्थ नहीं आया इस वाक्य में इसलिए उसका अलग से अवतरण लिखते हैं टीकाकार ये पद प्रयोग भाष्यकार भगवान ने क्यों किया ये बताते हैं ननु सूत्रे विचारवाची पदाभावात तद आरंभ कथम सूत्रार्थ इत्यत आह ब्रह्मेती के सूत्र में यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र शास्त्र आरंभ बताने वाले सूत्र कहीं पर भी विचार के वाचक पद का प्रयोग नहीं है तो तद आरंभ कथम सूत्रार्थ तो वेदांत विचार का आरंभ किया जा रहा है ऐसा ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ कैसे होगा ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं भाष्कर भगवान की ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे नक्षार्थ है विचार इस दृष्टि से लिखते हैं कि ब्रह्म टीका में ब्रह्मज्ञानीत्सा उत्ति द्वारा विचार लक्षि तत्कर्तव्यता ब्रवीति इति भावः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में व्याम ज्ञान की इच्छा के वाचक शब्द के प्रयोग द्वारा विचारम लक्षिवा उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा के वाचक पद से लक्षणा से विचार रूप अर्थ को लेकर के तत्कर्तव्यता ब्रबीति व्यास जी ब्रह्म विचार की कर्तव्यता बताते हैं ब्रह्म जिज्ञासा पद का लक्षार्थ है ब्रह्म विचार यह अभिप्राय है किसका ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे न इस पद का पद प्रयोग का अब थोड़ी सी टीका है इसको देखिए ये जो चार वर्णक हुए ना इसके विषय में कहते हैं एवं प्रथम सूत्रस्य से चारो अर्था व्याख्यान चतुष्ट दर्शिता अथातो तो सूत्र की चार प्रकार से व्याख्या भगवान भाष्यकार ने की और चार प्रकार से व्याख्यान करके चार अर्थ बताए अथातो तो सूत्र के यानी हेतु अलग अलग चार बताएं बाकी अर्थ तो ब्रह्म विचार की कर्तव्यता शास्त्र की आरंभणीयता यही है शास्त्र आरंभीय करके दर्शिता सूत्र कहा तो फिर सूत्र अनेकार्थक हो गया तो संदेह होगा तो कहते हैं ये सूत्र का अनेकार्थत्व तो होना दूषण नहीं भूषण है <coughs> सूत्र से च अनेकत्व भूषणम सूत्र का अनेक अर्थ निकलना ये सूत्र का भूषण माना जाता है क्योंकि विश्व मुखम एक विशेषण होता है ना सूत्र का अल्पाक्षरम असंग्धम सार्वत विश्वम तो विश्व तो मुखम का अर्थ है चारों ओर यानी अनेक अने अर्थ के प्रति जिसका मुख है यानी जो बता सकता जिसके अनेक अर्थ निकले उसे कहा जाता है विश्व तो मुख ये सूत्र का भूषण है हाँ। तो सूत्र से अनेकार्थक भूषणम शंका है इस सूत्र पर उस शंका का उत्थापन करके उत्तर देंगे और प्रथम सूत्र का व्याख्यान टीका में पूरा हो जाएगा ननु द सूत्र शास्त्रा बहि स्थित शास्त्र आरंभती अंतर्भुवा ये संशयता ये जो अथातो तो सूत्र है यह ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र के बाहर रह करके शास्त्र में अंतर्भूत हुए बिना शास्त्र का हिस्सा बने बिना शास्त्र की आरंभणीयता का वर्णन करता है या शास्त्र का हिस्सा बन करके अंश बन करके शास्त्र को आरंभणीय बताता है ये संशय है ये संशय बताया कि इदम सूत्रम शास्त्रात बहिस्तित्वा शास्त्र यानी पूरा ब्रह्म नामक शास्त्र और उससे बाहर रह करके ब्रह्म शास्त्र आरंभनीय है ये बताता है शास्त्रम आरंभयति अथवा अंतर्भूतवा यानी शास्त्र का एक अंश बन करके शास्त्रांतर्भूत होकर के शास्त्र की आरंभणीयता को बताता है एक हिस्सा हाँ तो शास्त्र तो माना जाएगा द्वितीय सूत्र से हम जन्मादेश तो इत्यादि तो शास्त्र है और ये शास्त्र से बहिर्भूत है ये प्रथम विकल्प या शास्त्र ब्रह्म सूत्र माना जाए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ही तब तो द्वितीय हुआ शास्त्र का हिस्सा बनकर के शास्त्र का आरंभक बन रहा है एक न हुआ तो दोनों पक्ष में यह बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा पहले कि आद्य तस् हेयता शास्त्र असंबंधा तो शास्त्र तो उपादेय होता है और जो अशास्त्र है वह हेय है तो यदि शास्त्र से बाहर रह करके शास्त्र का हिस्सा बने बिना शास्त्र का आरंभक बताएगा आरंभ बताएगा तो ये स्वयं अशास्त्र हो जाएगा अशास्त्र होने से हे सिद्ध होगा जो जिज्ञासु है उसके लिए तो जो प्रमाण है वह उपादेय होता है प्रमा का साधन तो प्रमा का साधन तो बनेगा जन्मादेश तो इत्यादि वह तो उपादेय होगा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये शास्त्र से बहिर्भूत मानेंगे तो वह अशास्त्र होने से अनुपाधेय होगा हे सिद्ध होगा उसमें हेतु तो की आपत्ति आएगी हेतु तो की आपत्ति में हेतु बताया गया शास्त्र असंबंधात शास्त्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा और द्वितीय इसलिए हेयता का हेयता दोष को हटाने के लिए निराकरण करने के लिए हेयता का शास्त्र का हिस्सा मानेंगे यदि शास्त्रांतर्भूत मानेंगे ब्रह्म सूत्र को ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र को तो कहते द्वितीय तस्य आरंभकम वाच्यम तो फिर इस ये स्वयं भी शास्त्र हुआ तो इसका आरंभक कौन है ये आरंभनीय है ये बताने वाला भी कोई ना कोई बताना पड़ेगा स्वयं अपनी आरंभणीयता को नहीं बता सकता आत्माश्रय दोष आएगा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि द्वितीय तस् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र आरंभकम वाच्यम इसका आरंभक कौन है यदि कहे कि स्वयं एवं आरंभकम तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहते हैं न च स्वयं आरंभकम स्वयं ही अपना आरंभक नहीं हो सकता क्यों तो कहते स्वस्मात् स्वस्मात्पत्ते हे तो अपने से ही अपनी उत्पत्ति माननी पड़ेगी तो स्व से स्व की उत्पत्ति मानना का मतलब आत्माश्रय दोष आना तो आत्माश्रया आत्माश्रय दोष आएगा इसके कारण स्वयं का आरंभक स्वयं है ये नहीं कह सकते तो दूसरा कोई बताना पड़ेगा तो कहते न चर आर इति पश्या ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की आरंभणीयता को बताने वाला कोई दूसरा आरंभकंतर दिख नहीं रहा है ये पूर्व पक्ष हुआ इस प्रकार पूर्व पक्ष होने पर कहते हैं उच्चते श्रवण विधिना आरब्धम इदम शास्त्र शास्त्रातर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादय कहते हैं इसका द्वितीय विकल्प को ले रहे हैं द्वितीय विकल्प है ये शास्त्र का हिस्सा है शास्त्रांतर्भूत है शास्त्र से बहिर्भूत नहीं है तो फिर द्वितीय विकल्प में पूछा गया था कि यदि शास्त्र आंतरभ है तो इस सूत्र का आरंभक बताना पड़ेगा स्वयं ही अपना आरंभक मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आएगा तो आत्माश्रय दोष हटाना पड़ेगा ना तो कहते हैं इस सूत्र का आरंभक है वेद वो कौन सा वेद वाक्य तो स्वाध्यायो अध्यतव्य एक विधि वाक्य है स्वाध्यायो अध्यतव्य और एक है श्रवण विधि यहाँ श्रवण विधि ना लिखा है हाँ, तो स, स, लिखा ना हाँ श्रोतव्य मंतव्य श्रवण विधि तो श्रवण विधि लिखा कि मुच्छ श्रवण विधि ना हाँ तो स्रोतव्य मंतव्य निधि ध्याव्य ये हैं श्रवण विधि तो श्रवण विधि ये अथातो तो सूत्र से अन्य है अथातो तो व्यास वचन है और स्रोतव्य ये हैं अपौरुषे वचन तो अपरुषे जो स्रोतव्य वेद है वह बताता है श्रवणात्मक श्रवण है विचार तो आत्म प्रतिपाद प्रति आत्म विचार करने के लिए कहता है आत्म प्रतिपादक वेदांत का विचार करने के लिए अपुरुषे वेद वाक्य कहता है आत्म दर्शन के साधन के रूप में आत्म विचार करें। मैत्री ने याज्ञवल्के जी को कहा कि आप मोक्ष के साधन अमृतत्व की प्राप्ति का साधन जानते हो वो मुझे बता करके सन्यासी बनने के लिए जाइए। तो उन्होंने कहा आत्मावारे द्रष्टव्य और आत्मदर्शन के साधन के रूप में बताया स्रोतव्य तो इसका स्रोतव्य का अर्थ निकलता है अमृतत्व कामे न आत्मदर्शनाय वेदांत विचार कर्तव्य श्रोतव्य का अर्थ है अमृतत्व कामे न का अर्थ है मुमुक्षुना सुना अमृतत्व काम कहो या मुमुक्षु सु कहो एक ही अर्थ है मोक्ष चाहने वाला तो मुमुक्षुना मोक्ष साधन आत्मज्ञानाय आत्मज्ञा ब्रह्मात्मक्य ज्ञानाय वेदांत विचार कर्तव्य यह श्रोतव्य विधि का अर्थ है और इस स्रोतव्य विधि ये विधि बता रहा है अथा तो सूत्र के आरंभ को वो है अथा तो सूत्र से अन्य और वो बताता है अथा तो सूत्र की आरंभणीयता को और अथातो तो सूत्र बताता है पूरे शास्त्र के आरंभीयता को इसलिए आत्माश्रय दोष नहीं है इस अभिप्राय से लिखा टीका कारण की उच्य से श्रवण विधि आरब्धम इदस्त्र शास्त्रातर्गत शास्त्रारंभम प्रतिपाती श्रवण विधिना आरब्धम इदम शास्त्रम शब्द से लेना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र शास्त्र एक देश वह श्रवण विधि से आरब्ध है और इसलिए शास्त्रांतर्गत है तो शास्त्रांतर्गत हो करके शास्त्र की आरंभणीयता को बताता है शास्त्र की आरंभणीयता का प्रतिपादन करता है यथा अध्ययन विधिर, वेदांतर गए कृष्ण वेदस्य वेदस् प्रयुक्त तदवत अनवे तो अध्ययन विधि विधि है स्वाध्यान विधि दृष्टान अथा तो ब्रह्मजिज्ञास ब्रह्म सूत्रात्मक सूत्र, ब्रह्म शास्त्र अंतर्गत हो करके शास्त्र का आरंभक होता है शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्त करता है इसका ज्ञापक दृष्टांत है वेद वो वेद है स्वाध्याय अध्यतव्य ये स्वाध्यायो अध्यतव्य को कहा जाता है अध्ययन विधि स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेद वहां पर तो स्वाध्यायो अध्यतव्य का अर्थ है वेदम वेद वेदो अध्यतव्य वेद का अध्ययन करना चाहिए वेदाधिकारी को जब अध्ययन की आयु हो तो उपनयन संस्कार पूर्वक वेद अध्ययन करना चाहिए वेदाधिकारी को ये स्वाध्याय अध्यतव्य सूत्र जो वाक्य है वह स्वयं वेद के अंदर रह करके समस्त वेद के अध्ययन में वेदाधिकारी का जैसे प्रवर्तक होता है ऐसे ही ब्रह्म सूत्रांतर्गत रह करके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ब्रह्मण ब्रह्म सूत्र की आरंभणीयता को बताएगा इसके लिए दृष्टांत है कि यथा अध्ययन वेदांत वेदांतर्गत एवं कृष्ण अध्ययने से अध्ययन इति तदवत इस प्रकार ये निर्दोष सिद्ध हुआ पूरा हो गया न सूत्र का पूरा ही हुआ है प्रथम सूत्र पूरा हुआ बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे फिर